तीन तीन खिलौने खिलौने एक एक एक दिन एक कारीगर राजा भोज के के दरबार में में पीतल लेकर आया देखने में वे तीनों एक से थे उनमें बाल भर भी फर्क न था ऐसा मालूम होता था जैसे एक ही में ढले हों राजा भोज उनको देखकर बहुत खुश हुए वे बोले हमें पसंद है हम तीनों ही खरीदेंगे बोलो उनकी क्या कीमत है कारीगर ने उत्तर दिया महाराज एक की कीमत एक लाख रुपया है दूसरे की एक सौ रुपया तीसरे की केवल एक पैसा राजा भोज ने हैरान होकर पूछा भाई इनकी कीमतों में इतना फर्क क्यों है देखने में तो ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं न शक्ल सूरत में फर्क है न रंग रूप में न धातु में कारीगर ने हाथ बांध उत्तर दिया सरकार इन तीनों में बड़ा फर्क है अगर मैंने ये खिलौने एक जैसे बनाए होते तो मेरी क्या मजाल थी जो इनकी कीमतें अलग अलग बताता अब महाराज ने और भी ध्यान से देखा मगर फिर भी कोई फर्क दिखाई न दिया हार कर दरबारियों से कहा जरा तुम ही देखो मुझे तो तीनों एक जैसे दिखाई देते हैं हो सकता है मुझसे ही भूल हुई हो बिना यह फर्क समझे अब मुझसे सोया नहीं जाएगा काश ये खिलौने मुझे इतने पसंद ना आए होते दरबारियों ने देखकर कहा महाराज तीनों एक जैसे हैं बदमाश झूठ बोलता है और मोल बढ़ाता है हमसे ऐसे लोगों को सहा नहीं जाता है आप उसको यहां से निकलवा दीजिए मगर अभी एक आदमी और था वो राजा भोज का एक मशहूर दरबारी कवि था दरबारियों का शोर शराबा सुनकर उससे चुप रहा न गया उसने खिलौनों को बहुत ध्यान से उलट पुलट कर देखा और थोड़ी देर बाद बोला महाराज कारीगर सच कहता है इन तीनों में बड़ा अंतर है देखिए ये वो खिलौना है जिसकी कीमत इसने एक लाख रुपया बताई है इसके कान में एक छेद है जो इसके पेट में चला गया हैगा तो मार्ग नहीं मिलता दूसरा खिलौना यह है जिसकी कीमत सौ रुपए है इसके दोनों कानों में छेद है अगर आप इसके कान में कोई चीज डाल दें तो वह दूसरे कान से निकल जाएगी मगर तीसरे खिलौने के कान का छेद मुंह में आकर निकलता है अगर आप इसके कान में कोई चीज डालें तो वो मुंह के रास्ते बाहर निकल जाएगी थोड़ी देर बाद कवि ने फिर कहा संसार में तीन तरह के आदमी हैं एक वे गहरे गंभीर लोग जो किसी बात को सुनते हैं और पेट में रख लेते हैं उनकी कीमत आप लाख रुपया बताते तो भी कम होता दूसरे वे बेपरवाह जो इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं ऐसे लोग संसार में बहुत हैं तीसरी तरह के वे ओछे और पेट के हल्के लोग जो बात सुनते हैं तो उसका ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग एक पैसे में भी महंगे हैं और पैसा क्या उनकी कीमत तो एक कौड़ी भी ज्यादा है राजा भोज अपने कवि की विद्वत्ता पर वाह वाह कर उठे बोले आपने कमाल कर दिया मेरे दरबार में आप जैसे विद्वान न होते तो इस राज्य का क्या होता उन्होंने उसी समय एक लाख रुपए वाला खिलौना खरीद लिया और कारीगर को खजांची से ये रकम दिलवाई